परमार्श प्रसंग एक इस विषय में श्री माँ शारदा देवी का कथन तो और भी कठोर और विस्मयकारी था स्व किसी बाल विधवा कन्या को उन्होंने कहा था देखो बेटे पुरुष जाति पर कभी विश्वास नहीं करना दूसरे की तो बात ही नहीं अपने बाप का भी भाई का भी नहीं और तो और यदि स्वयं भगवान भी पुरुष रूप धारण करके तुम्हारे सामने आए तो भी विश्वास मत करना भाव यही है कि जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक काम भी है और पतन का भय भी है मन जब तक कच्चा है प्रलोभन से विचलित होने की संभावना है कि तब तक स्वयं को उससे सब उपायों द्वारा अलग रखना पड़ेगा नहीं तो अवश्य भावी है एक सौ संतानबे काम के समान भीषण दुर्धमनीय शत्रु साधक के लिए दूसरा नहीं आमरण अविराम संग्राम के अलावा इसके हाथ से छुटकारा नहीं या तो रावण ने जैसा कहा था मरकर भी नहीं मरे राम यह कैसा बैरी है हम लोगों के पुराण ग्रंथों में कितने महायोगेश्वरों की कथाएं हैं जो सौ सौ साल कठोर तपश्चर्या करके भी अंत में कामिनी के मोह में पड़कर ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हुए थे इसलिए शास्त्रों में है साधु ब्रह्मचारी लोग स्त्रियों के साथ कैसा भी घनिष्ठ संबंध न रखे और तो क्या स्त्री के मुँह की ओर भी न देखे उनके साथ एकांत में वार्तालाप या हंसी मखोल न करे स्त्रियों के चित्र पर्यंत न देखे कारण यह है कि इन सब से कच्चे मन में प्रेरणा आ सकती है मन में असदभाव का संस्कार पैदा हो जाता है और वह सूक्ष्म रीति से क्रिया करता है यह सब कठिन नियम जन के लिए नहीं है साधु ब्रह्मचारियों के लिए है जो सर्वस्व त्याग करते हैं योग साधन और कठोर तपस्या से इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए है उनकी श्रेणी अलग है एक इसीलिए साधक जीवन में स्त्री पुरुषों के बीच बेरोक टोक मेल मिलाप विश्व के समान परित्याज्य है प्राचीन किंवा अर्वाचीन जी जीन, जीन सब धर्म संघों और प्रतिष्ठानों में इस बात का व्यतिक्रम हुआ है वे सब कलुषित और अधित हो गए इसके प्रमाण हैं बौद्ध तांत्रिक और वैष्णव संप्रदाय और पाश्चात्य जगत में मध्ययुगिन कुछ ईसाई रोमन कैथोलिक स्त्री और पुरुषों के मठ बुद्धदेव के समय जब भिक्षुणियों संयासिनियों के लिए मठ स्थापित हुए तभी उन्होंने कहा था के अब बौद्ध धर्म के ध्वंस का बीजारोपण हो चुका इतने परम दयालु चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने एक अति प्रख्यात स्त्री भक्त के यहाँ से भिक्षा ले आने के कारण अपने प्रिय वैराग्य संपन्न शिष्य छोटे हरिदास का परित्याग कर दिया था कितनी कठोर लोक शिक्षा